विश्वनाथ बाबू के पास बहुत से मुवक्किल आया जाया करते थे उनमें से एक मुसलमान सज्जन को नरेंद्र चाचा कहा करते थे नरेंद्र चाचा का विशेष स्नेह पात्र था अतः उसके लिए वे मिठाई आदि भी लाया करते थे हिंदू मुवक्किलों को यह बात पसंद ना आने पर भी उदाहरण उदाहरण उदार हृदय विश्वनाथ इस पर ध्यान नहीं देते थे फिर भी प्रचलित प्रथा को सम्मान देते हुए उन्होंने अपने बैठक खाने में विभिन्न जाति के लोगों के लिए अलग अलग हुक्कों की व्यवस्था कर रखी थी किंतु नरेंद्र के लिए यह बात एक बड़ी अनोखी पहली सी थी जब उसे यह मालूम हुआ कि दूसरी जाति का हुक्का पीने से अपनी जाति चली जाती है तो उसकी पहेली और भी जटिल हो गई एक दिन इसका समाधान ढूंढने के लिए वह दूसरों की अनुपस्थिति में उस पूर्वक एक एक करके सभी हुक्के पीने लगा उसी समय अचानक पिता ने आकर उसकी यह करतूत देख ली और पूछा अरे यह क्या कर रहा है पुत्र ने उत्तर दिया देख रहा हूँ कि जात न मानने से क्या होता है पिता जोर से हंस पड़े और बड़ा शैतान है कहते हुए चले गए एक और दिन लुका छिपी का खेल खेलते समय नरेंद्र नाथ की सीढ़ी से लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया एक घंटे तक प्रयास करने के बाद उसकी चेतना लौटी डॉक्टर ने जांच करके बताया कि यद्यपि चोट काफी गंभीर है पर जान का खतरा नहीं है यह दुर्घटना उसकी दाहिनी आंख के ठीक ऊपर सदा के लिए एक निशान छोड़ गई बाद में इस चिन्ह को देखकर श्री रामकृष्ण ने कहा था यदि उस दिन इस प्रकार उसकी शक्ति घट न जाती तो वह पृथ्वी को बिल्कुल उलट पुलट कर रख देता सात वर्ष की आयु में जब नरेंद्र का मेट्रोपॉलिटन स्कूल में दाखला कराया गया तो मनमोहजी बालक ने अंग्रेजी सीखने के प्रति अपनी असम्मति प्रकट करते हुए कहा वह तो विदेशी भाषा है उसे मैं क्यों सीखूं? सभी लोग समझा बुझा कर हार गए पर कुछ महीने बाद उसने स्वयं ही आग्रहपूर्वक अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया और शीघ्र ही उसमें दक्षता प्राप्त कर ली पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ बालक बचपन से ही विविध व्यायाम और युद्ध में भी पारंगत हो गया था। लड़कों के आप, आपसी लड़ाई झगड़े में वह नेता के रूप में बीच बचाव किया करता फलस्वरूप उसे दोनों ओर से मार खानी पड़ती थी फिर विपत्ति काल में भी वह उनका साथ दिया करता था एक बार नरेंद्र अपने मित्रों के साथ किला देखने गया था वहाँ पर अचानक एक लड़के की तबीयत खराब हो गई और वह बैठ गया इस पर अन्य लड़के परिस्थिति की गंभीरता को न समझते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे और उसे वहीं छोड़कर लौट जाने को उद्यत हुए परंतु नरेंद्र ने एक गाड़ी बुलाई और उस पर बैठा उसे घर ले आया नरेंद्र में साहस और जिज्ञासा भी अपूर्व थी एक पड़ोसी बालक के मकान में एक चंपा का पेड़ था जिसकी डाली पर पैर अटका दोनों हाथ छोड़े और वह झूलने में नरेंद्र को बड़ा ही आनंद आता था एक दिन उस घर के वृद्ध मालिक ने इस छोटे बालक को ऐसा करते देखा और घबड़ा उसे ऐसा करने से मना किया नरेंद्र ने इसका कारण जानना चाहा बालक को पूरी तौर से हतोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्होंने भय दिखाते हुए कहा उस पेड़ पर ब्रह्म दैत्य रहता है और उस पर चलने वाले की गर्जन मड़ोड़ कर रख देता है नरेंद्र ने उस समय तो कुछ भी नहीं कहा परंतु वृद्ध के जाते ही उनके कथन की परीक्षा के लिए वह पुनः पेड़ पर चढ़ पहले की तरह झूलने लगा परंतु ब्रह्म दैत्य का चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया साथी के मना करने पर नरेंद्र ने बोला तू तो मूर्ख है अरे किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत उस पर विश्वास कर देना चाहिए यदि बूढ़े बाबा की बात सब सच होती तो मेरी गर्दन कभी की मरोड़ दी गई होती संभवतः इन्हीं घटनाओं का स्मरण करते हुए परवर्ती काल में एक बार स्वामी विवेकानंद ने था मैं बचपन से ही बड़ा निर था नहीं तो क्या बिना एक कानी कौड़ी सांस लिए सारी दुनिया घूम आता नरेंद्रनाथ के साहस के और भी बहुत से उदाहरण हैं जिनमें से दो एक तो विशेष रूप से उल्लेखनीय है नरेंद्र जब 11 वर्ष का था उस समय कलकत्ते में ड्रेड नट श्रेणी का शिरापीज नाम का एक युद्ध का जहाज़ आया हुआ था जब नरेंद्र अपने साथियों के साथ उस जहाज़ को देखने गया तो पता चला कि चौरंगी में जो बड़े साहब रहते हैं उनकी अनुमति आवश्यक है बड़े साहब के दफ्तर में पहुंचने पर चपरासी ने बाहर से ही बालक को भगा दिया परंतु नरेंद्र भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था उसने देखा कि मकान के पीछे की ओर जो लोहे की सीढ़ी है वह बड़े साहब के दफ्तर की ओर ही जाती है वह अविलंब उसी रास्ते से ऊपर जाकर साहब के कमरे के सामने इंतजार करने वालों की कतार में खड़ा हो गया और यथासमय साहब का अनुमति पत्र लेकर नीचे उतर आया बाहर जाते समय उसने द्वार पर खड़े चपरासी को व्यंग्यपूर्वक अपना अनुमति पत्र दिखाया चपरासी चकित होकर बोल उठा ऊपर कैसे गए विजय से उल्लसित नरेंद्र ने चढ़ाते हुए उत्तर दिया हम जादू जानते हैं